करम सर्व गुहाशयम लोकशंक चैतगुहाशिष तस्म नम की जो इसमें दिखाई दे रहा है कैसे एक धीरे-धीरे को अनुभव कर सकते हैं पहले से चला गया और फिर श्लोक बद्ध रूप में जब बोल रहे हैं पिछले में जो हम पढ़ के आए कि मन ही मुख्य रूप से समस्या है मन एवं मनुष्य हर मन जो नया नया की की तो जीव आत्मा को आना शुद्ध आत्मा में कोई जन्म मृत्यु नहीं है उपाधि के साथ ही जन्म मृत्यु की प्रति भी आत्मा इसलिए मन ही जो है अकेला पूरा संसार को बना लेता है धीरे धीरे अभ्यास करते करते साधन के द्वारा यदि मन से जागतिक वस्तु संबंधित संसार बंधन से मुक्त होकर हो करके तत्व के आनंद ले सकते इस संवादम एतम यदि जदि चिंतित नर विमुच अज्ञान महाभयागम जिसके जिस प्रकार से हमने यहाँ पे दिखा है भगवान बोल रहे इस प्रकार से इस शंग बात को बोलो शिष्य के बीच में इस संवाद को यदि चिंता बंधन से मुक्त हो जाते है विमुक्त कामश तथा जन सदा चरित असुक सम आत्मविद सुखी समस्त वासनाओं से मुक्त हो करके शोक वासना ही शोक के कारण है हाँ तो क्या होता है कि की पुरुष सुख हर जगह में समदृष्ट तो मतलब ये करो ये नहीं करो कुछ नहीं अपने स्वरूप की बोध हो जाए तो सारा करना वही समाप्त हो जाए अपनी पूर्णता की बोध हो जाए तो फिर करना किस बात की फिर करना किस बात की शास्त्रीय कर्म अथवा कुछ कर्म कर्म के यदि अपनी पूर्णता आगे जो है ये अपने स्वरूप की सूक्ष्मता और व्यापिकता की प्रकाश तो कर सूक्ष्म और व्यापकता ये कैसे समझेंगे मैं पहले ही बोला कि मैं हूँ और मैं चेतन हूँ इसको लेकर के किसी व्यक्ति का कोई शंका नहीं है और यह समझना भी आसान नहीं पड़ता परंतु मैं व्यापक स्थूल होंगे उतना मतलब परिच्छिता अधिक है, है। लिमिटेशन अधिक है जितना स्थूल होंगे उतना लिमिटेशन अधिक है जितना व्यापक होंगे छूट जाते हैं उसको समझाने के लिए तो बोले थे।, थे, उत्तर तो थे फिर दोबारा से शुरू करते हैं क्योंकि दो दिन का छुट्टी में तो क्या पढ़े तो वही भूल जाते हैं सूक्ष्मता और व्यापकता सूक्ष्मता से अभिप्राय है दुर्भिज्ञता और सूक्ष्मता भी है क्योंकि सूक्ष्म नहीं होता तो व्यापक नहीं होता स्थूल वस्तु परिचय नहीं होता है जहां जहाँ पेक्ष्म दिखाया अभिप्राय यहाँ पे ही है कि आत्मा विषय रूप में नहीं जाना जाता इसलिए दुर्भिज्ञ है इसको जानना कठिन है परंतु ये जो व्यापक है पूर्ण है और ये है चीज तो हमको समझ में आता है पर व्यापकता को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा तो ने पृथ्वी पृथिव्यम अन्न इस प्रकार से जो वस्तु तो जितना स्थूल होता जाता है वो परिच्छि रूप में सामने दिखाई पड़ता है और जो वस्तु तो जितना सूक्ष्म है पीछे की ओर जा रहा है मतलब पृथ्वी जल में है तो जब पृथ्वी से, से, से, से भी आकाश सूक्ष्म है और आकाश कहाँ से साय? आया आत्मा से आया इसलिए आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म है सूक्ष्मता और जैसा आकाश की व्यापकता हम समझ सकते हैं और हमेशा ध्यान रखना है कि आकाश यदि कार्य है और आत्मा यदि तो व्यापक होता ही है, आत्मा से के ऊपर प्रती हो रही है ये आकाश व्यापक आत्मा के ऊपर इसकी प्रतीति होती है ये वास्तविक तो आकाश कोई विषय रूप में तो देखते नहीं है आकाश विषय रूप में देखा नहीं जाता हम लोग मत आरोप करते हैं अध्यारूप करता, करता, करता का नीला रंगठा आकाश नहीं दिखाई देता तो इसको मन में रखते हैं बोलते हैं कि देता धीरे धीरे पीछे का कर निषेध करते हुए पहले भी बोल कर गया वैधांतिक शासन प्रक्रिया है निषेध की मैं क्या हूँ तो जो सामने दिखाई दे रहा है मैं क्या हूँ ये समझ में नहीं आएगा जो भी कोई सामने वस्तु ये है ये है ये करके कर दिखाई दे रहा है ये नहीं इस प्रकार सामने बाहरी वस्तु को निश्चित करने के बाद धीरे धीरे अंदर आइए प्राणो में कुछ मैं नहीं हूँ मै नहीं हूँ आनंदो में कुछ सबका वृत्ति हमको समझ में आता है इस प्रकार से अपने अहंकार ये अहंकार भी मैं नहीं हूँ क्योंकि समझ में आता है उसके पीछे कोई एक दृष्टा है जिसके कारण से सब समझ में आता है इसलिए प्रत्यक आत्म अवसाने सुनिश्चित करते करते निश्चित करते करते निश्यत की जो अवसान है जहां पे जाके जिसको नहीं किया जा पूर्व पूर्व तो छोड़ने, छोड़ने के बाद क्या होता है फिर से अपनी बैपता समझ में अनुभव में आ जाता है की सूक्ष्म जो ऊपर प्रतीक करके कर कर आया उसी को ही खोई, एक, -एक करके समझा शरीरा पृथ्वी पृथिवी तबत बाह्य प्रमाणत अम्बादी ज्ञानी कृतस शरीरा पृथ्वी पृथिवी तबत बाह्य प्रमाणत अम्ब्यादी ज्ञानी कृत्नस यहाँ पे ये बोल रहे हैं ये जो बाहरी वस्तु जो है पृथ्वी में भी पांच तत्व है बाहरी वस्तु में पांच तत्व है प्रमाण से जो भी हमें दिखाई पड़ता है जो प्रमाणी प्रमाण से जो भी कोई पृथ्वी शरीर पृथ्वी ताबत जा पृथ्वी की अंतर शरीर में पृथ्वी भाग जल भाग तो अधिका पृथ्वी भाग भी है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सभी सभी है इसमें को प्रमाण से जाना जाता है कि कैसे कैसे किस प्रकार से है, उसको पृथ्वी दिया हुआ है कि पूछा था लाइया पूछा था कि ये जो है जगत दिखाई पड़ता है इसका परिमाप क्या है परीक्षित कहा बच्चन थी कहाँ पे जाता है ये लोग तो बोले थे सूर्य अपने रथ में बैठ करके एक दिन में जहां तक जाता है उसका बत्तीस गुना करेंगे तो उतना परिमाण जो है लोक नाम से कहा जाता है उसके बाद उतना द्विगुण परिमाण जो है अलोक है उसके बाद उसका द्विगुण परिमाण जो है घनोद है मतलब समुद्र जल से हुआ है होते हैं इसके बाहर बाहर एक भवन के छोटा चित्र अग्नि देवता उसको काट देता है तो वो ब्रह्मलोक में में इस प्रकार में जो भी कुछ वस्तु तो दिखाई पड़ती है सब पांच तत्व से बना हुआ है ऐसा निश्चय समझ में आना चाहिए शरीर पृथ्वी मतलब तो तो प्रमाण बाहर पृथ्वी ताबत शरीर है जो बाहरी प्रमाण से बाहरी जो भी कुछ दिखाई दे रहा है पृथ्वी का अधिकार है तो ज, ज, जितना ये, हमारे, जितना नीचे की लोग चतुर्दश भुवन है चतुर्दश भुवन में अलग अलग भूम में अलग, अलग अलग प्रकार की भोग है जितना नीचे की उड़ जाते हैं उतना पृथ्वी की मात्रा बढ़ते जाते हैं और जितना ऊपर की ओर जाते हैं उतना आकाश की मात्रा बढ़ते जाता। शरीर हल्का हो जाता है सारा होता है वो बोलते हैं कि है संसद इसी के मतलब पांच तत्व तो से बना हुआ है पांच तत्व तो से बना हुआ है और संसद अपने आंख से नहीं दिखाई पड़ते हैं और सूक्ष्मता के कारण दुर्भिता भी आ जाता है उसकी समझाते बोल रहे हैं उत्पत्ते पथ्य उत्पत्ति पूर्वगम तथा अहम् एक सदा सर्व उत्पत्ति पूर्व खम सर्वगम तथा अहम् एक सदा सर्व चिन्मात्र इस प्रकार वायुवादी अब पीछे क्यों ओर मैं बताए पीछे की ओर जाएंगे उतना उसके बढ़ता जा रहा है फिर अः तक केवल रहता है और तन्मात्रा सूक्ष्म शरीर बनने के बाद फिर शरीर बनाने के लिए पंचीकरण किया जाता है परंतु हमें ये दिखाई पड़ता है प्रमाण प्रमाण से, से, से दिखाई पड़ता है शास्त्र बोल रहे हैं कि आत्मा से सारा उत्पन्न हुआ यदि आत्मा से उत्पन्न सारा चीज उत्पन्न उपनर्जन आया हुआ है तो पृथ्वी स्थूल है तो उसके पीछे जो है जल उससे थोड़ा स्थूल कम है सूक्ष्म है फिर अब तेज उससे थोड़ा सूक्ष्म है उससे भी जितना होता जाता है है, उतना उसका व्याप्ति बढ़ती जाती बढ़ जाते है उनका। तो इसी प्रकार से सबसे पीछे ने आकाश रूप जो समस्त सर्व व्यापक रूप आकाश था ऐसा ही था ठीक इसी प्रकार अहम एक सदा सर्व में ही अकेला हमेशा सब कुछ मैं हो चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र सर्वग हर जगह पे व्यापक हूँ और मैं भेद से रहित हूँ सर्वग अधिक नीचे अहम प्रथमा एक बचन पुलिंग में एक प्रथमा एक वचन पुलिंग में सर्व प्रथमा एक बचन पुलिंग में चिन्ह मात्र प्रथमा एक बचन पुलिंग में सर्वग सब जगह पैदा हुआ और भेद ये हमारे पारमार्थिक और हमेशा इस रूप में ही हम रहते हैं हमारे इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता जिस प्रकार वायु आकाश आदि तो रूप में परिवर्तन होता है परंतु आत्मा जो सब में मतलब उसमें कोई परिवर्तन कभी होता ही नहीं हमेशा एक रूप में रहता है और सभी भूतों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए उससे पृथक भी रहता है उसके साथ कोई संबंध भी नहीं होता इस प्रकार की जहाँ कहीं जहाँ कहीं मन जाता है वहां तक हमारा व्यापकता है जहा कहीं हमारा मन सोच सकता है हमारी मन जाने से पहले वहां पे आत्मा बैठे हुए है तभी जा करके आत्मा मन वहा पहुंचा समझ पाते पाता कि मानो वहां पहुंचा ये हमारे तो हाँ उपनिषद में आया हुआ है जो भी नई ना अपन आत्मा मन से भी अधिक वेगवान है वेगवान मत तक अधिक तेजी से पहुंच जाता है जहां मन पहुँचा उससे पहले आत्मा पहुंचा हुआ है क्यों नहीं तो क्या मन वहां पहुंचा कैसे समझेंगे इसलिए अनुजा देखा मनुष्य जो, जो नहीं तो देवता भी इसको जान नहीं पाते के अंदर है तो धावत अपने आप स्थिर रहते हुए भी सारे दौड़ने वाले से अपने आप स्थिर रहते हुए सारे दौड़ने वाले से भी अधिक तेज दौड़ते मतलब तो मन यहाँ से ब्रह्म जाने में जितना समय लगा उससे भी अधिक तेज समय से आत्मा वहां पे पहुंच जाता तो है, है कि मन वहां पहुंच गए देखा करे मन यहाँ पहुंचा हुआ ये छात्र आशुनिषद में चौथा मंत्र है तो ये द, अपने आप स्थिर रहते हुए भी समस्त दौड़ने वाले से अधिक तेज दौड़ते हैं अपने आप स्थिर रहते हुए समस्त दौड़ने वाले से अधिक तेज दौड़ते मतलब क्या हो गया पूर्ण व्यापक है इसके दौड़ने की जगह नहीं है जहाँ कहीं भी मन पहुंचता है उससे पहले आत्मा वहां पहुंचा हुआ होता है मतलब वो व्यापक है सूक्ष्म इसे भी बोलता है वायव्य दिन जत्पत्तिर पूर्वम कम सर्वगम था जिससे जैसे, जैसे उत्पत्ति से पहले एक आकाश जो व्यापक रूप में ही हमको समझ में ठीक इसी प्रकार मैं अकेला हमेशा सारा वस्तु मैं हूं, मैं चौतन अभिप्राय है सत्ता सा, सा, किस स्फुरन रूप में अभिव्यक्त किसी भी वस्तु की जो अस्तित्व है उस अस्तित्व किस स्फुर रूप में मैं अभिव्यक्त होता हूँ वस्तु का नाम रूप बिल्कुल अलग है ये चीज हमेशा ध्यान रखना चित की कभी उत्पत्ति नहीं होती जड़ की उत्पत्ति होती है और जड़ की सहारा लेकर के अभी व्यक्त होता है इसलिए समस्त जड़ वस्तु को सत्ता स्पूर्ति प्रदान करते हुए हमेशा भेद रहित अवस्था में रहते तो। नाम रूप की जिसको उत्पत्ति होता है अलग अलग नाम अलग अलग रूप सब अलग है परंतु मैं उसके अंदर अनुष्य उस वस्तु से अलग उस धर्म से अलग सभी तो तो तो ऊपर तो तो बोला, बोला न कि जो भी कुछ ऐसा मैं ही हूँ तो उसको समझाने के लिए अब उसको आगे बोलते हैं ब्रह्मी नो मम भूष्म काम क्रोधा दया दोषा जायता काम क्रोधा दया दोषा जायरण में कुत अन्नता बड़ी सुंदर इसको यदि आप समझेंगे कि आपके अंदर ही काम क्रोध राग देश आ ही नहीं सकता बोल रहे हैं ब्रह्म हिरण्य गर्भ से ले स्थावरांता। रहने वाले जो जीव, जीव है तो सबसे छोटा जीव है जीव मिता ये सब मेरा ही शरीर है मतलब ममहपु स्मृता ऐसा बता है, बता है, ने बताया स्मृति ने बताया शस्त्र ने बताया इसलिए हमको ऐसे ही समझते हैं हिरण है। न गर्भ से लेकर के जहाँ से कुछ सृष्टि हुआ स्थावर आंता जो स्थिर जो भी कुछ वस्तु दिखाई पड़ता है जे प्राणी जो भी कोई जीव दिखाई पड़ता है जे ब्रह्माद्या प्राणी न ममो पोष मृता वो सब मेरा ही शरीर है।, है तब क्या हो जाएगा जब सब मैं ही हूँ तब किसी से प्रीति किसी से देश का पाएगा काम क्रोध किसी वस्तु की इच्छा क्यों होगी हमसे भिन्न हो और हमें उपयोगी सिद्ध तब देख उस वस्तु के प्रति इच्छा होती है जब शास्त्र है और हमारी व्यापक का तो नहीं, तो जब हम नहीं तो फिर हूँ तो तो अपने अपने कभी तैकने की इच्छा भी नहीं होती की भी, तो भी इच्छा नहीं होता है काम हो, क्रोधा दया दोसा कोई बोल काम मतलब अपने से भिन्न प्राप्ति की इच्छा और नहीं प्राप्त होना से उसमें गुस्सा आना अथवा अगर गुस्सा नहीं प्रकाश कर पाता है तो दुख होना और भोग कर पाया तो फिर ऊपर दूसरा संस्कार कई प्रकार से जितना ये जो दोष हमें दिखाई पड़ते हैं ये मुझमें कहा से आएगा दोषा दोन में हमसे दूसरा कोई है ही नहीं दूसरा होता तो उसके ऊपर गुस्सा होता दूसरा होता तो उसके प्रति काम होता दुष्का होता तो उसके प्रति क्रोध होता जब मैं ही अकेला हर जगह पे व्यक्त हो मैं ही अकेला पूर्ण सब नाम रूप हमारे ऊपर दिखाई पड़ रहा है तो ऊपर किस किसा किसके प्रति काम, किसकी इच्छा? कि तो आप ही इसलिए ना, कि आत्म ना बस, कि आत्मा ही सत्य है और संसार में कोई वस्तु पार्थिक सत्य नहीं है ये निश्चय करके और शरीर धारण के लिए आवश्यक वस्तु भगवान की देने की प्रतिज्ञा है इसलिए भगवान देंगे और हमें अपने स्वरूप में चुपचाप बैठ के जो अपने स्वरूप के हर जगह पे स्वरूप मतलब क्या है सभी चीज ब्रह्मलोक से लेकर के और पाताल तक, में पे भी कोई जीव हो उस समस्त समस्तों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए मैं ही तो विद्यमान परंतु उस भूतों की भोग के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है क्यों क्योंकि मैं असंग इसलिए ब्रह्माद्याजी प्राणी नमो पुष्मिता ये प्रथमा करके ब्रह्माद्या जो ब्रह्माद्य कर तो जितने जीव है प्राणी है ममो तो सब मेला ही शरीर है ऐसा स्मरण में आता है अथवा ऐसा स्मृति में कहा गया है काम क्रोधा दया दुष इसलिए काम क्रोध लो मोह मधी ये सब शैली अथवा में यहाँ पे आता है शड, शड उर्मी बोलते हैं जन्म मृत्यु भूख प्यास और जो है शोक मोह ये कहा उर्मी बोलते हैं जन्म मृत्यु भूख प्यास और शोक मोह ये कहाँ से आएगा मुझमे क्योंकि शरीर में नहीं हूं और दूसरी बात क्या है शोक मोह तो यदि हमारे पास कोई वस्तु तो नहीं होता उसके लिए शोक होता है वो हमारा काम आएगी इस भावना को लेकर के परंतु कोई वस्तु शास्त्र बोल परमार्थिक पार्थिक कोई वस्तु तो तो नहीं, नहीं। इसका को काम बनता है तो क्यों हम उसके प्रति हमारा मन जाएगा अगर मन जा उसके प्रति इच्छा नहीं आए तो कुछ भी होगा हर जगह पे एक चीज यही ध्यान मन में रखना है क्या रखना है कि हमारी इच्छा ही हमारे सुख दुख क्रोध के कारण होता है भारी वस्तु नहीं जीवन की इक्वेशन को अब अंतिम भी इस बात मन में दुख दुख समाप्ति नहीं होगा क्यों हमसे भिन्न कुछ है हमारी उस भिन्न वस्तु की इच्छा बनी है यही इच्छा दूसरे के प्रति कुछ किया तो हमारे उनसे एक प्रति प्रत्याशा भी होती है और यही चीज हमारे दुख के कारण होता है तब लगता है कि है हमारे लिए कोई कुछ किया नहीं हमारे लिए कुछ सोचा नहीं हमने अकेला हर जगह पे हो तुम अपने से भिन्न करके किसी को देखोगे वही से ही हमारा जो है काम करोड़ लो मोहम्मद मदसर जो से शुरू होता है गुस्सा भी वही दुख भी वही बस वही पे शुरू होता है अपने से भिन्न करके देख नहीं पा पाए इस ही सबसे बड़ा पाप जिस सभी में मैं ही में में मैं आप तब सोचेंगे कि सभी हूँ क्या सबका भोग वस्तु मेरा हो जाएगा अरे तुम भोग से मुक्त होने के लिए सोच रहे हो कि भोग प्राप्ति के लिए सोच रहे हो संसार बंधन से मुक्त होने के लिए जब सोच तो भोग की क्षति कहाँ से आएगा ना ना कोई के साथ संबंध होगा, हो की की हो तो। जितना देर हो जाता है उतना ही ये सब चीज मन से जाने लगता है किसके प्रति क्रोध किसके प्रति क्यों सब मैं ही तो हूँ उनसे भी पूछा ही नहीं किसकी प्राप्ति की इच्छा किसके खोने की डर हम तो हर जाएगा फिर व्यापक है इसलिए सब इस दोष मुझ में आना संभव नहीं है दूसरा कहाँ से आएगा मुझ में क्योंकि हमसे दूसरा कुछ है ही नहीं इसी को मन में रखते हुए फिर बोल रहे तो हमें तो दिखाई पड़ते हैं दिखाई तो जरूर पड़ते हैं परंतु तुम असंग हो तुम्हारे साथ संस्पर्श नहीं है ये सबसे चीज मतलब समझना है कि जो हर चीज मुझे मेरे ऊपर मेरे मन के ऊपर ही दिखाई पड़ है हर चीज परंतु दिखाई दिखाई देने देने पर भी पर दिखाई देने के के ऊपर वाला साथ का कोई संबंध नहीं होता परंतु बिना भ्रांति भी नहीं होती चीज जैसे ठीक इसी प्रकार मुझ बिना संसार होना संभव नहीं है परंतु संसार के किसी वस्तु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं एक मुझ रूप आत्मा में हर जगह हर चीज की प्रती हो रही है परंतु प्रत्योम कोई संबंध नहीं है जो संबंध ही नहीं है उन उन भूतों भूतों हमें हमें कैसे करेगा। उन, उन की हमें कैसे करेगा करेगा इसको मन में रखती है देखिए बोलते हैं भूत दोषे सदा सर्वभूत नीलम व्योम जालो जना भूत नीलम व्योग यथा बाल दुष्ट मे जन भूत दोषे समस्त भूत के दोषों के द्वारा स... अस्पिष्ट। उससे मैं सर्वोदय पा मेरे, मेरे कर पाते हैं परंतु इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है उसको दृष्टान देखे समझा रहे जाल जैसे कोई बालक व्यूम नीलम आकाश नीला है इस प्रकार देखते हैं इसी प्रकार जन माम दुष्ट इस प्रकार लोग जो है मेरे आत्मा कोई देखने योग्य वस्तु है क्या परंतु ये अच्छा है ये बुरा इस प्रकार बोलते है तू अच्छा है परंतु जन जो लोग जो है मेरे को दुष्ट रूप में देखते हैं क्यों देखते हैं क्योंकि तुम तो जैसा बालक आकाश में दिखाई देने वाला पदार्थ तो है ही नहीं व्यक्ति व्यक्ति भी, भी आकाश रहते हुए और मैं रहने के कारण समस्त भूत व्यापार कर पाता है इसीलिए उस ईश्वर होते हुए भी मेरे साथ उसका कोई गुण दो संबंध नहीं है जैसे आकाश तो ना नीलता है ना कटहा करता तो प्रती होता है इसी प्रकार शरीर की प्रतिथति से वो अपने ऊपर आरोप करके शरीर के संबंधित जो दोष को वो अपने ऊपर अलग आरोप करके व्यवहार करते हैं मा, जन मां दुष्टम विक्षते जन सामान्य लोग मुझको अपने को जो है मैं जो व्यापक हूं आप सोच लीजिए ये शरीर जन कोटि में आया है आत्मा सूक्ष्म तो ये जन कोटि में में मतलब व्यक्ति शरीर आ गया तो जन क्या करते हैं है तो तो तो काला लंबा तू तो खोटा तू तो दुष्ट शब्द बोलते हैं हैं क्यों जैसा आकाश को नीला रंग के बोलते रहता है आकाश को देखने योग्य वस्तु तो नहीं है क्योंकि महत्व सर्वथा सर्वदा भू तो दूषित सदा अस्पृष्टम नहीं कर पाता परंतु तो अद्भुत बात है इसका मिला हुआ वस्तु के प्रति हमारी मन के आकर्षण के रहने के कारण हमको लगता है उस दोष के द्वारा मैं दूषित हूँ अथवा दोष मुझे स्पर्श किया परंतु का ही नहीं सकता भूत शादा अस्पिष्ट, सर्व ईश्वर, समस्त रहते हुए भी उसको सत्ता प्रदान करते हुए भी वो उसका अंदर कभी विद्यमान मैं जो है समस्त भूत फिर भी लोग मुझे मतलब शब्द स्पर्श रूप्र ग्रंथ का जो गुण के साथ ही मेरे को देखते रहते हैं जो है मतलब मतलब रूप को को देखते रहते हैं तो अपने को, अपने आप लोग मतलब जन कोटि कोटि में में देखने वाला शरीर बुद्धि के साथ और आत्मा में जो है शुद्ध चेतन जैसे आकाश को बालक लोग अभिवेकी व्यक्ति नील रूप में देखना अलग बात है समझना अलग बात है यहाँ पे मतलब विशेष रूप में देखो तो समझते जैसे आकाश नीला ही है देखने तो देखने दिख, दो क्योंकि जल जैसा दिखाई पड़ता है वहां पे जल कभी भी नहीं है यानी कि मरुभूमि के बालू जल के द्वारा कभी दूषित नहीं होता कि किसी प्रकार जो तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब मेरे ऊपर होते हुए भी, भी इसके धर्म के द्वारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है क्यों मैं सर्वत असंग परंतु लोग मेरे को दुष्ट दुष्ट दुष्ट दुष्ट से ही देखते हैं मैं भी है। मैं वाला हूं। है, मन में है, में है, आत्मा में नहीं है परंतु मन और बुद्धि की धर्म को आत्मा को आरोप करके जो ऐसा निकलूंगा आगे और भी देखूंगा मत चैतन अब िया सदा सर्वे पूर्मि सर्वेस विपान मच्चतन्यवभाष्यवादाणी धिया सदा सर्वे पूर्मि सर्वेस मनः हमारे मन में बैठ जाता है ना कभी भी आपको कोई दुख स्पर्श ही नहीं करेगा हमेशा सदा मत चैतन्य एक चेतन एक ही है चेतन अनेक नहीं है उस चेतन एक ही चेतन के द्वारा मत चैतन्य जो मैं रूपी चेतन था उस चितना के चितना तोने के सारा कारण सर्व प्राणी समस्त प्राणी के बुद्धि में मैं बैठे तो ये पुर ममा, ये मेरा शरीर न प्राणी नम पुहर समस्त प्राणी का, का शरीर जो मेरा शरीर है सर्व सर्वग मन जो मैं सर्वी एक वचन है सर्वज एक बचना सर्व मेरा ही ये समस्त प्राणी का शरीर सर्वे प्राणी ये नो वचन समस्त प्राणी का शरीर क्या है मैं हूँ इस प्रकार से क्यों मत क्योंकि मत चैतन्य प्रभाषक सर्व प्राणी समस्त प्राणी की बुद्धि बैठा एक और चेतन मैं मैं करके सबको देखता ये सबका एक ही है, है। परंतु शरीर के साथ वो मैं को तलात्मक कर लेता है इसलिए मैं भिन्न हूँ तुम भिन्न हूँ परंतु मैं भिन्न नहीं है मैं सबका एक ही है कोई भी व्यक्ति को पहले कोई बुलाते हैं और शरीर के अथवा कार्य होने पहले उत्तर हो? मैं और सभी व्यक्ति व उत्तर देता है यानी कि सब का पहला परिचय मैं है और वो मैं सब में समान रूप से विद्यमान है और शरीर सबका अलग अलग है शरीर अलग होने के कारण शरीर पंचभूत से बना इसलिए शब्द स्पर्व रूप प्रध रूप दोष उसमें है रूप को करने के सारा शरीर मेरा ही है एक मैं ही सारा शरीर में विद्यमान इस प्रकार भावना यदि मन में बैठता है तब कभी भी किसी के प्रति न कोई दोष दृष्टि होगा त तो नीति गुप्त किसी के प्रति दृष्टि भी नहीं होगा और किसके प्रति किसी के प्रति भी नहीं होगी हो। तो अपने ऊपर आसक्ति है किसके ऊपर आसक्ति है शरीर के ऊपर आसक्ति है आत्मा के आत्मा के ऊपर आसक्ति नहीं देखो विषय बनी नहीं सकता शरीर का यही जो भ्रांति है कि मैं अपने लिए अपने आप का विषय बनी नहीं सकता परंतु क्या है शरीर को मैमान करके उसके ऊपर आशक्त होकर उसी को रक्षा करने के लिए सारा प्रयास प्राणी ध्यान सदा समस्त प्राणी की बुद्धि में सदा सा चैतन्य की तरह ही प्रकाशित होता है इसीलिए समस्त प्राणी का शरीर मेरा ही शरीर है तो मैं कौन हूँ मैं पाप पाप म जो सबको सबको जानने वाला वाला सब में प्रदान करने वाला, इस मेरा ही शारा कुछ तो शरीर तो शरीर शरीर है मतलब केवल मनुष्य नहीं जो भी कोई विषय रूप में दिखाई पर वो भी एक एक शरीर है जो विषय रूप में दिखाई पड़ रहा मकान दुकान गाड़ी बाड़ी सारी सब कुछ सभी जो है यही है जो है प्राणी शरीर रूप में दिखाई पड़ता है शरीर रूप में दिखाई पड़ता है पर सभी तो के अंदर मैं समान रूप से विद्यमान हूँ इसलिए जो है उनसे संभव नहीं है जब ये भावना आ जाएगा किसी के प्रति कोई एलिगेशन नहीं आ सकता यही सबसे अच्छा तरीका है आनंदमय जीवन जिन्हे का शास्त्र तो ने बताया हम कोई मनोकुल कल्पना नहीं कर शास्त्र ने ऐसा बताया कि तुम्हारा यही पारमार्थिक स्वरूप है कोई तुमसे भिन्न नहीं है एक ही सत्ता स्पूर्ति से सभी व्यापकता पूर्णता असन्नता को अनुभव करने का कोशिश करें तब तो क्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा पहले परोक्ष जीवन की जो है इसको जात्रा बोलते हैं एक जात्रा क्या की एक स्थान से दूसरे अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचना, इस अज्ञान से लेकर के स्वरूप के ज्ञान तक यही यात्रा को पूरी करने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर इस यात्रा पूरा तभी हो पाएगा जब हम ठीक ठीक दृष्टि से मतलब साधन को ठीक से ग्रहण करेंगे नहीं तो क्या होता है यात्रा बिगड़ जाती है भगवान ने इसलिए मनुष्य शरीर दिया कि मनुष्य शरीर पा करके तथा आपने को पहचान लो कि मैं कौन हूँ फिर जब ये जान जाओगे तो किसी भी ना वस्तु की प्राप्ति की इच्छा ना कोई वस्तु की, की डर जब इच्छा नहीं है तो क्रोध भी नहीं होगा जब कभी भी किसी प्रकार से क्रोध मन, में मन हुआ तुरंत समझना कि मेरा कहीं इच्छा छुपा हुआ इसमें उस इच्छा क्रोध हो अथवा डिप्रेशन भी आ रहा है तो भी समझना कि हमारा कोई इच्छा छुपा हुआ है इसमें तो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध भी हम अभी नहीं कर पाया इसलिए मन दुखी हो है इसलिए इससे ऊपर उठने के लिए किसी किसी से कभी प्रकार की उम्मीद नहीं रखना कोई भी व्यक्ति उस अच्छा काम कर रहे हैं कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है पूर्व जन्म का पूर्व कर्म था इसीलिए दुखी हो रहा है उसके प्रति घिना उसके प्रति आसक्ति नहीं होना जन्मांतरी कर्म, कर्म ऐसा फलभूत है परंतु सभी के अंदर सत्ता चेत प्रदान करने वाला चेतन को रहित हूँ मैं कैसा हूँ हर चीज को जानने वाला सत्ता स्पूर्ति प्रदान करनी सर्वगम ये जो है अपनी सर्वता को समझना सर्वरूपता मतलब अलग अलग वस्तु सर्व है उसको जान ही नहीं अपनी सर्वता को समझना सर्वस सर्वस्सो मै ही सर सर्व जाना थी सर्व की बात नहीं है सर्वस्तोष मैं ही सर्वरूप और सब में चेतन रूप में विद्यमान, इस विद्या पाप रहित पाप जो मैं, उस रह सारा शरीर मेरा ही है बस इसको दृरो करो तब किसी भी वस्तु तो की खोने की किसी भी वस्तु तो की पाने की इच्छा कुछ भी नहीं हुआ और जन्म मृत्यु मेरा स्वभाव नहीं है मैं जब जन्मा ही नहीं तो मरूंगा कैसे तो जन्म मृत्यु जड़ की स्वभाव होती है मैं चेतन हूँ इसलिए जन्म मृत्यु के साथ मेरा संबंध नहीं है जो जड़ जन्म हुआ उसको मरेगा मरेगा मरेगा ही ही वो मरे गाए, मरे गाए इसलिए उसमें भी कोई डरने की अथवा खोब की कोई बात नहीं होना चाहिए आगे, आगे इसी को बोलते है जनिमत ज्ञान सप्न ज्ञान बधिष्य ज्ञानम् ज्ञानम् ज्ञानो तस्मत मैं कई बार बोला मैं घट को जानता हूँ मैं पट को जानता हूँ मैं आत्मा को जानते उसको जानते इसको जानते जितने सारे ज्ञान है ना ये ज्ञान जो है ये उपाधि के साथ हमको लगता है कि मैं इस बचू परंतु वास्तविक ज्ञान यदि अलग अलग होता तब एक ज्ञान में दूसरा ज्ञान कैसे चलता ज्ञान हमेशा ही असंग है किसी वस्तु जिस वस्तु के अंदर से पूरण होता है हमें उसका ज्ञान हुआ जैसा लगता है परंतु ज्ञान सर्वोत ही है और ज्ञान सर्वत शुद्ध है वस्तु के साथ मुद्द वस्तु के माध्यम से अभि व्यक्त होता है हो चेतना के प्रकाश इसीलिए हमको लगता है कि ज्ञान उस उपाधि से जुड़ा हुआ है परंतु वास्तविक उपाधि के साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं है जन जिस प्रकार सपने में दिखाई दे रहा है कितना वस्तु सपने में दिखाई दे रहा है जितना वस्तु उन किसी वस्तु पारमार्थिक नहीं है और उस वस्तु के ज्ञान भी पारमार्थिक नहीं है वस्तु ज्ञान भी पारमार्थिक न पंथान प्रम सी जाते हैं न रथ सत्य है, है बैठा वो भी न सत्य है न रथ के ज्ञान सत्य है इसी प्रकार व्यवहारिक जगत में जो भी कोई वस्तु ज्ञान हमको होता है वो वस्तु ज्ञान कोई भी सत्य ज्ञान नहीं है वहाँ पे हमको रज्जु के साथ रज्जु कोई भ्रांति हो आपको सर्व ज्ञान हुआ वहां पर वो रज्जु वो है? है, है? तो है जिस समय में इसको सर्प देख रहा था उस समय भी तीनों कल्प में सर्प नहीं था इसलिए न सर्प और सर्प ज्ञान दोनों ही मिथता है ठीक इसी प्रकार जब तक आत्मस्वरूप के बोध जागृत नहीं होता तो उसको पर दिखाई दे रहा है जो की हो हैं, तो जैसे ही होते हैं, तो वस्तु जैसे ही नहीं है सर्व का तो था को था कोई संबंध ही नहीं होता फलतु सर्व ज्ञान भी वहां पर जो सत्य नहीं है ज्ञान जो है जो सत्य सर्व ज्ञान रूप में प्रती है सर्प ही नहीं है तो ज्ञान के साथ सर्व का संबंध कहाँ से होगा जब सर्प ही नहीं है तो सर्प के साथ ज्ञान ज्ञान ज्ञान का संबंध ही है इसलिए विषय तो तो को बुद्धि ने जाना इसको प्रकाश करने वाले जो विज्ञात परिलोक विद्यता विनाशित जो सब कुछ जानने वाला बुद्धिया सब कुछ जानने वाले को जो जानते हैं उस ज्ञान का जो तो असंग ज्ञान है वो उस ज्ञान कभी किसी के तरह स्पष्ट नहीं स्पष्ट नहीं होता छुआ नहीं जाता उसकी असंगता उसकी शुद्धता और वही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है इस प्रकार इसको विचार हमेशा देखा जनिमत जो वस्तु उत्पन्न होता है ज्ञान विज्ञम उत्पन्न ज्ञान के तरह जानने जो वस्तु होता है सप्न ज्ञान विश्य वो तो स्वप्न में दिखाई दे रहा वस्तु का झूठा ज्ञान है जनिमत उत्पन्न होने वाले ज्ञान विज्ञान जो ज्ञान है उस ज्ञान को इस प्रकार को समझना गया सप्त ज्ञान बहुत सप्तम ज्ञान के समान है इस प्रकार समझना चाहिए क्यों नितम निर्विशेषम निर्विषयम ज्ञानम तस्मतम न तो देखिये ज्ञान शुद्ध ज्ञान का प्रकाश पूर्ण तरह से विद्यमान है वस्तु तो, तो है नहीं वस्तु तो हमने कल्पना किया फलत वस्तु संबंधित जो ज्ञान है वो ज्ञान भी झूठा ही है ज्ञान अकेला ही हमेशा शुद्ध है समझ में आ रहा है ये इसको थोड़ा विचार करके अपने आप देखना रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प वहाँ पे है नहीं परंतु हमें पे सर्प ज्ञान हुई तो ये जो सर्प के साथ ज्ञान की जो जब वहां पे वस्तु ही नहीं है तो ज्ञान कैसे के साथ उसका जो कैसे होगा परंतु ज्ञान तो हमको लगता है हो रहा है तो ज्ञान तो है कि मुझे सर्व ज्ञान हुई ज्ञान झूठा नहीं है इसलिए शुद्ध ज्ञान हमेशा ही असंग शुद्ध शब्द भी असंग है और शुद्ध चित्त भी असंग है शुद्ध और हमेशा ही शुद्ध है चित्त में कभी अशुद्धता आया ही नहीं चित्त में कभी अशुद्ध तो आया नहीं क्योंकि जो भी कुछ बाहरी वस्तु दिखाई दे रहा है वो तो कोई पारमार्थिक वस्तु है नहीं तो, तो सप्न ज्ञान तो की तरह है ऐसे समझना चाहिए क्योंकि ज्ञान हमेशा नित्य है क्योंकि जनिमत ज्ञान उत्पन्न होता है नाश होता है घट ज्ञान पहले नहीं था अभी हुआ इसलिए ये उत्पत्ति, हुआ जैसे लगता है। जब उत्पत्ति से पहले भी ज्ञान था घट नहीं थी वहां पर वह दिखाई वो ज्ञान हमें था और घट को कुम्हार मृत्यु का जो उत्पन्न वो भी दिखाई दे रहा है मुझे तो परंतु वो जो है वो उ ज्ञान भी है मुझे और जो उत्पादन घट रूप में वो घट में ज्ञान भी हमें हो रहा है इस प्रकार ज्ञान देखिए हमेशा एक ही रूप में रह रहा है और ज्ञान के विषय में और जो मृत नाम रूप में धीरे-धीरे परिवर्तन परिवर्तन हो रहा है वो जो परिवर्तन होने वाला है वो कोई सही वस्तु तो नहीं है इसलिए ज्ञान तो हमेशा ही निर्विषय है ज्ञान हमेशा निर्विषय होने का हमेशा ही शुद्ध है इसलिए ज्ञान ये जो ज्ञान है ये भेद रहित है इसमें कोई भेद नहीं है परिवर्तन होता रहता पर तो पारमर्थिक वस्तु हो ही नहीं सकता परंतु इस परिवर्तन को देखने वाला जो अपरिवर्तनीय तत्व ज्ञान उसमें कोई परिवर्तन नहीं है वो हमेशा एक रूप में रहता है इसलिए ये समझना चाहिए जो भी कोई ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उस स्वप्न जागृत ज्ञान भी सप्न ज्ञान के समान ही है इस प्रकार सापनिक वस्तु नहीं है, है। जागृत काल में भी ऐसे ही है पारमार्थिक अपनी वाषण वस्तु उत्पन्न कर लेते हैं उतने ही हमारे मनोराज उतना ही हमारे संसार है ज्ञान तो हमेशा नित्यम निर्विषम घट ज्ञान पट ज्ञान मत ज्ञान इसीलिए इसमें से घट पट को हटाओ तो जो ज्ञान मन को, को स्पर्श नहीं कर पाएगा क्यों एक सुन तो नहीं चेता चेतन तक तो विद्यमान बाकी सब मुझ में कल इसको लास्ट में इसको पढ़ लेते हैं ज्ञाती सुषुक् अशुन्नशुनता जागृत ज्ञातिस्व विद्या तत्म चिष्यता ज्ञातुर्जातीत्ता सुषुक् अन्नशुन्नता ज्ञाति स्विद्या हम जानने वाले का जो है, ने उसको नित्त कहा। नित्त क्यों? तु अन्न रहता है कुछ भी परंतु देखो सुषुप्त में हूँ ये ज्ञान हमें रहता है कुछ भी नहीं रहता है वहां पे घट पट म ज्ञान नहीं हो रहा सुशुप्त में परंतु मैं हूँ इसीलिए अनुभव उठकर मैं बोलता हूँ इसलिए जागृत ज्ञाति अभिद्या तो जागृत में जो भी कोई वस्तु की ज्ञान होता है ना इंद्रियो के माध्यम से वो अज्ञान से कल्पित त्राही असत्यता इसलिए उस ज्ञान के द्वारा ग्रहण हो रहा है जो वस्तु ग्राही वस्तु वो असत है वो है नहीं जिस को रूप में दिखाई दे रहा है सर्प कल्पित है इसलिए वो सर्प वहाँ पे है नहीं इसलिए इस वो असद ज्ञान और सर्प दोनों ही आरोपित है ये सत्य वस्तु नहीं है ज्ञान हमेशा ही शुद्ध है ज्ञान हमेशा शुद्ध इसलिए असत ईष्छत असत है वो ज्ञान के द्वारा जो भी कुछ वस्तु का ग्रहण हुआ वो असत है समझना चाहिए मतलब असतमस्त पुत्र की तरह नहीं है हो रहे परंतु काम के लायक नहीं इसलिए ना जानने वाले का जो ज्ञान है ना वो ज्ञान का विनाश नहीं होता है ऐसा शास्त्र में कहा गया सुन शून्यता क्योंकि सुषुप्त काल में मैं हूँ उसका कोई भी नहीं रहता दूसरा किसी के बिना भी हमारा अस्तित्व मानसिद्ध होता है इस प्रकार से इसीलिए जागृत तो वाला उस जागृत काल में जो तो ज्ञान से जो वस्तु तो ग्रहण हो रहा है ग्राह्य वस्तु तो जो है ना वो असत है मतलब वो मिथ्या है असत मतलब बंधक पुत्र की तरह नहीं है वो पारमर्थिक सत्यु तो तो नहीं है ऐसा अविष्ट तो है ऐसा समझना चाहिए तो मुख्य रूप से क्या है यही मन ही हमारा बंधन मुक्ति के लिए है। अपनी शुद्धता अपनी व्यापकता इसको समझना है मैं सभी को सत्ता और स्पूर्ति प्रदान कर रहा किसी भी वस्तु की सत्ता का कभी लोक नहीं होता सत्ता हमेशा विद्धमान रहता है और ज्ञान हमेशा विषय से साथ क्योंकि सत्ता और ज्ञान दोनों एक ही है और वो विषय के साथ अभिव्यक्त होने पर भी विषय के साथ इसका कोई संबंध नहीं है परंतु तो ज्ञान हमेशा शुद्ध ही रहता है जब तक घट ज्ञान पट ज्ञान मत ज्ञान आप बोलते हैं ज्ञान का संबंध नहीं हाँ संबंध किसका होता है मनोवृत्ति चित्तों के, के माध्यम से बाहर जाते हैं उसको ग्रहण करते हैं मन में असलाते हैं फिर बुद्धि निश्चय करते हैं फिर अंकार जानता हूँ पीछे से साक्षी केवल उसको प्रकाशित कर देते हैं। प्रकाशित कर देते हैं परंतु तो साक्षी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है हमेशा ही असंग है इसलिए ये रूप और चित्त रूप जो हमारा ज्ञान है गयन इसका नाश कभी नहीं होता यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है बार बार बार बार विचार मन में आता है तो स्वाभाविक रूप से संसार की वस्तु के प्रति जो इच्छा होती है वो अपने आप में जाते हैं फिर ईश्वर के पास ही वो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है जब तक शरीर है व्यवहार करेगा फिर दस समाप्त आज वाला कोई बात नहीं आज नहीं पे रखते हैं फिर एक उसका श्लोक पढ़ेंगे के थोड़ा सा जो है आज हमारी क्लास नहीं है आज शनिवार है यहाँ पे इसमें कहां पे पढ़े थे शमी जी मनोसंबोधन नियम में सिक्सटी वन श्लोक परेश जी जी इसको, इसको चेता प्रतिदिवस बहुधा प्रसाद नेतु विषश हृदय क्लेशकल प्रसन्ने तय अंत स्वयं चिंता मणिगण संकल परेशान चेतांशी प्रतिदिवस समारद्ध बहुधा हे मन हृदय उसको संबोधन है हे मन देखो प्रो हर रोज तुम बहुधा अनेक प्रकार से क्या करते हो परेशान चेतांशी आरब्ध दूसरे के मन को संतुष्ट करने के लिए अथवा दूसरा क्या सोच रहा है रहे तुम मन की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं प्रवेश करते अपनी सही जगह पे गलत जगह पे क्यों घुस जाते हो तुम जो दूसरा क्या कर रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है उस जगह पे क्यों प्रवेश करते हो तुम्हारे अंदर प्रवेश करने के लिए एक ऐसा सुंदर जगह बैठा हुआ है बना हुआ है उसमें प्रवेश करोगे हर रोज बहुधा अनेक प्रकार से परेशान चेतन से दूसरे की मन को संतो आराध मतलब उसके मन को सेवा करके क्लेश अकलित अब तुम क्लेश के तरा अब, अब अपने को लिपट लेते हो अपनी को तो क्यों नहीं प्रवेश करते उस जगत में तुम अपने अंतर्मुख अपनी, अंतर अपनी स्थिति में प्रवेश करोगे बाहर दौड़ने की इच्छा को छोड़ देवे स्वयं अपने बिना प्रयास से चिंता मनिगन उदित विविक संकल्प अभिलाषित न पुष्य जो तुम्हारे अंदर से अनंत तो शुद्ध चिंता चिंता वैल्यूएबल बाहरी तो संतुष्ट हो जाओ अपने रहे क्या अद्भुत चिंतन है स्वयं बिना प्रयास से चिंता की मनी समूह उदित हो। मन में जगेगा यदि अंदर प्रवेश करेगा तो इस प्रकार जो है निष्कलंक अथवा तुम्हारी कोई अभिलाषा को पूर्ति नहीं करेगा अभिलाषित न पुष्य जिस वस्तु को ढूंढने के लिए जिस सुख को ढूंढने के लिए तुम बाहर दूसरे व्यक्ति के मन को संतुष्ट करते व्यवहार करते हो मन अरे मन जरा एक बार सोचो तो यदि एक बार मन को अंतरमुखी करोगे अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है सुख तुमको वहां नहीं मिलेगा इससे बहुत अधिक सुख मिल जाएगा स्वयं बिना प्रयास से चिंता के मनेगा जो अपने अंदर से यदि आप एक बार मन को अंदर मुखी कर पाते तो अंदर से उदय होगा इस हृदय की निर्मलता को क्या तुम्हारा तुम्हारा अभिलाषित जो वस्तु उसको पूर्ण नहीं कर पाएगा हृदय की निर्मलाता तुम्हारा सभी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगा इस प्रकार से तुम अंदर एक बार झांक सकते हो तो केवल दूसरे के मन को संतुष्ट करने के लिए दूसरा क्या कर रहा है इसको देखने के लिए तुम तो दिन रात बाहरी वस्तु के चिंतन में लगे रहते हो और क्लेश के द्वारा घेर मतलब दुखी होकर के वापस आ जाते हो परंतु प्रसन्नता ही प्रसन्नता रूपी जो तुम शक्त में अंत स्वयं उदित चिंता मनीगर जो प्रसन्नता स्वभाव रूप तुम्हारा तो है उसमें तो अपने आप उत्पन्न होता है बहुत मनी के संकल्प से अपने अच्छा क्या ये तुम्हारी ये वस्तु तुम्हारी अभिलाष वस्तु को नहीं अभिलाष तुम पुष्य ही नुमारे योग जिस सुख को तुम ढूंढ रहे हो जिस आनंद के ढूंढने के लिए तुम बाहर दिन भर बटक रहे हो यदि एक बार अंदर घुस करके उस अपने चिंता को निकालने दो को, क्या ये तुम्हारी अविष्ट सुख तुमको नहीं देगा मन जरा अच्छी तरह से चीज को इस चीज को यहाँ पे समझना ये बाहरी वस्तु की चिंता से मन खिन्न होकर के घूम के फिर वापस आ जाता है यदि एक बार हम मन को अंदर मुखी करके भगवत चिंतन में लगाते हैं क्या क्या हमारी अभिलाषित वस्तु हमको प्राप्त नहीं होगा अभिलाषित वस्तु से कई गुना अधिक प्राप्त हो जाएगा ये कहना है, एक तो ईश्वर तो चिंतन में मन लगाएंगे तो देखना क्या अनंत आनंद की धारा आनंद देने वाले मन में विचार उठने लगे अच्छे अच्छे विचार मन में उठने लगेंगे जिससे की सारा संसार आपको एक तरफ लगेगा और मैं अलग इस प्रकार से अरे तुम अपने अंदर झाँक के देखो ना सारा धन रत्न वहा छुपा हुआ है क्या इस जिस सुख के लिए तुम भारत ढूंढो क्या इस धन रत्न को प्राप्त करने से तुम्हे नहीं होगा अनंत गुना सुख अभी प्रति बना रखा भगवान ने जिस वस्तु को जैसा रचा हुआ है तुम हर वस्तु तो ऐसा ही होना तुम्हारी सोचने से तुम्हारे करने से कुछ बदलने वाला नहीं है इसलिए अच्छा तो ही है भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया और उससे करने जो विजय था भगवान चिंतन तो हमेशा जो है उस चिंतन में मन को लगा के रखे तुम्हारी तो हर अभिलाषा वंचित अभिलाषा करने पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है परंतु तो भगवान के चिंतन करने से तो होना अनिवार्य हो जाता है इसलिए मन को परमेश्वर में समाधान करना ही कर्तव्य मनुष्य जीवन का उसके मन में रखते हुए अगला श्लोक को बोल रहे देखिए दद्धा दद्धा तो यहां पे क्या हो जाएगा मुधा भवति भवति तथा नतीत अनु अतीत अनुस्म अनु स संकल्पमय संकल्पयन अतर्किे पिभ्रमसी कचन चित्त विश्रमता स्वयं नथा तथा नतीता मन नीच्य संकल्पय अतर्कित सामगमी भोगा्रमसी किचन चित्त विश्राम स्वयं नथा नतीता भोगा, भोगान अहम् हे मन हे चित्त क्या तुम हे चित्त रुप में हे चित्त संबोधन क्या कर मुद्दा व्यर्थ मतलब परिभ्रमसी इधर-उधर भटक रहे हो हो इधर-उधर इधर-उधर भटक कथम मुधा क्यों बेकार घूम रहे होता हमारे किसी एक स्थान में आके तो विश्राम लो तो रा कहा भटक रहे हो एक गाना नहीं है मन चलो निजो निकेतन मन चलो अपना निकेतन में चलो वहीं पे विश्राम है वहीं पे शांति है देखे दूसरा शब्द में बोल रहे मन संसार विदेश परिभ्रमशी क्यों बेकारी संसा में घूम रहे हो कथन चित्त किसी स्थान में तो कर, चित्त थोड़ा विश्राम तो लो तुम थोड़ा विश्राम करने का धैर्य तो रखना किसी स्थान मतलब परमात्मा में विश्राम मत मतलब, विश्राम ग्रहण कर तुम समय वहीं पर स्वयं भवती जद य भवती तथा न जिस वस्तु को जैसे होना है वो अपने आप वैसे ही होगा तुम कुछ नहीं कर सकते <laughs> नहीं। जो जैसे होना होता है वो ऐसे ही होगा. तुम उसको कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते भगवान ने जिस वस्तु को जैसे बना रखा जैसे रच रखा और उस वस्तु अथवा जिस घटना को होना होगा वो होगा ही होगा तुम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते तब विपरी यदि मन को वहां से उठा करके भगवान में लगा करके किसी की कोई अन्य भाव है उसको कोई परिवर्तन लाना चाहते हो तो भगवान से ही प्रार्थना करो यदि कुछ कर सकते हैं तो भगवान ही कर पाएगा मन तू तो कुछ नहीं कर पाएगा हम बुद्धि का छोर करके भगवान के रत्न समर्पण करके भगवान में ही प्रार्थना करो भगवान में ही मन लगाओ यदि कुछ करने की इच्छा है तो भगवान से ही प्रार्थना करो वही करेंगे तुम तो स्वयं भगवती जब जथा भगवती तथा न इस वस्तु को जैसा होना होता है वो उपाय सही होगा तुम तो इसमें कुछ परिवर्तन तो नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं होता इसलिए अतितम अनुस्मरण अब संकल्प इसलिए अतीत की चिंता भी छोड़ दो और आगे की चिंता भी छोड़ दो अतिक्रंत विषय को अनुसूचना मत करो और आगे क्या होगा उसके संकल्प भी परिवर्तमान में हो वर्तमान में मन को लगा ये एक तो बहुत बड़ा की है की तो चिंतन के लिए अतीत चिंता छोड़ दो भविष्य क्या होगा उसके भी विचार मत करो जो वर्तमान है उस समय मन को वर्तमान के साथ लगा करके देखने का कोशिश करो बस जो हो जो वस्तु तो जैसे होना होगा देखिए सभी के लिए नहीं साधक के लिए अनिवार्य जो है अतीत और भविष्य को विचार करना छोड़ दे बिल्कुल भगवान के ऊपर भरोसा करके घर बैठ छोड़ा है भगवान के ऊपर लेकर तो। जो हो गया हो गया उसका परिवर्तन नहीं कर सकते उसको क्या करेंगे उसमें उसमें से जो भगवान ने सिखा दिया उसको पकड़ के रखो और जिस वस्तु को जैसे होना होगा वो ऐसे ही होगा हम किसी का जो है भो, भोग हम ले नहीं सकते और किसी को दे भी नहीं सकते इसीलिए जो जस्तु को जैसा होना होगा ऐसे ही होगा इसलिए भगवान को मन लगा कर रखो मन तब क्या हो जाएगा अतर्कित समागम जो, जो भी प्राप्त होगा उसको ही मैं अनुभव अतर्कित समागम का प्रारब्ध से जो भी कुछ होना होगा चाहे अपना हो चाहे जिसका हो उसी को बहुत कुछ बदलने का इच्छा है तो भगवान से प्रार्थना करके उसका बदलने का प्रयास अपने आप संसार में भटक करके मैं ये कर दूंगा मैं ये कर लूंगा ये जो है ये होता नहीं है वो होता तो भगवान की इच्छा से ही है उसके साथ यदि हम कभी उसमें भाग ले पाए तो हमारे मन में गर्व हो जाता है मैंने ऐसा किया कर तो सब भगवान रखा है सब भगवान कर रखा है इसलिए बोलता है संबोधन है घूम रहे होता किसी स्थान में तरह विश्राम बैठ लो क्यों तथा न वो ऐसे ही होगा न था होगा, तुम उसमें कुछ परिवर्तन तो नहीं कर सकते इसलिए अतितम अनुस्मरण अपने चिंता निका क्या हो गया उसको पकड़ के रखने की आवश्यकता नहीं है भाभी असंकल और आगे क्या करोगे उसको भी इतना ठीक है है है हमें करना प्राप्ति इस वस्तु प्राप्त आएगा बगवान उसी प्रकार भोग होगा भोग अहम उसको उसको मैं अनुभव करूंगा अहम अतर्क समागम अनुभव समागम होगा भोगानतर्कित स्वा बिना किसी रोग तक के प्रशब्द वो भी कुछ आएगा उस भोगु को वस्तु तो को अहम अनुभवामी इसलिए ये चीज वेदांत की एक और भी है कि अतीत की विषय के चिंतन को छोड़ देना चाहिए जहां तक हो सके यदि कुछ अच्छा शिक्षा मिला है उसको तो आप करना चाहिए और भविष्य में क्या होगा इसको चिंतन लेकर के जो है व्याघ्र होने से लाभ नहीं क्योंकि जो होना होगा वो भगवान अपने आप ही करेंगे वैसा ही होगा उसका हम परिवर्तन नहीं कर सकते इसलिए मन हर अन्न अतीत और भविष्य की चिंता को छोड़कर के वर्तमान में रहने का कोशिश करो वर्तमान समय को उपयोग करो वर्तमान समय में जो हो रहा है उसको जो है मूल्य देकर के उसी को पकड़ के बस आगे जीवन अपने आप जैसा परिवर्तन होता जाएगा वो अपने आप ही होगा यदि वर्तमान को ठीक से हम उपयोग कर पाएंगे अतीत और भविष्य की चिंतन में वर्तमान समय बीतता जा रहा है यही सबसे बड़ी परेशान है नाश कर देते हैं। इसलिए वर्तमान समय को हमें अच्छी तरह से उपयोग करके जिसके लिए मैंने जीवन को लगाने का सोच उसी में वर्तमान को उपयोग करें अतीत और भविष्य को लेकर के ये वेदांत है क्योंकि आत्मा नित्य वर्तमान है काल भी आत्मा में कल्पित है आत्मा में ना अतीत है आत्मा में ना भविष्य है आत्मा हमेशा रहने वाला एक है। इस स्वरूप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अतीत और भविष्य के चिंतन वर्तमान में दोषित हो रहा है बस उसको देखते रहे ये जो है वेदांतिक साधना का एक बहुत बड़ा करी है जद भावी तद भावी भाभी से तदमान जो वस्तु होना होगा वैसे ही होगा उसको दूसरी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते प्रारब्ध से जो भोग हमारे पास आ जाएगा उसको आनंद से ग्रहण करो उसमें संतुष्ट हो तो जीवन जो है और और आनंदमय नहीं तो क्या हो जाएगा ये अतीत भविष्य की चिंतन करते करते समय चला गया ठीक है यही पे रखते हैं आज फिर कल चुत तो पाठ चले गए चलेगा, चलेगा। निरंजन आ, पूर, पूर, बर, पूर, आ, मैं ठीक मैं फोन आपको थोड़ा पूर्ण मदे पूर्ण, पूर्ण पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण मदोना